यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय चल उसी रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु बहुमन माहिखियए चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता दे पद पर तरी ऋष नारी दंडकानन पावन कारी गे पद जनक सुतावर लाए कपट कुरंग संग धर धाये हर उर सर सरोज पद जे अहो भाग्यमय हम तेई जिन पायन के पादु कन्हे भरत रहे मनलाय पदया जब लो के हू इन नन्हे अब जाय कर जो प्रसंग आरंभ किया गया था पिछले वर्ष श्रद्धे स्वामी जी ने धर्म के संबंध में जो प्रश्न रखा था और धर्म की जो परिणति होनी चाहिए वह मानो इसका संकेत है साधना के संदर्भ से और विभीषण के चरित्र के माध्यम से हम उसका रहस्य हृष्यंगम कर सकते हैं गोस्वामी जी कहते हैं जीव लंका में निवास कर रहा है विभीषण लंका में निवास कर रहे हैं वे रावण के छोटे भाई हैं और वहाँ रहते हुए उनकी स्थिति बड़ी विलक्षण सी है एक ओर वे भगवान की भक्ति की ओर प्रारंभ से ही आकृष्ट हैं उसके प्रति उनके अंतकरण में महत्व बुद्धि है और दूसरी ओर धर्म के संबंध में एक भ्रांति है एक भ्रम है जो उनके मन में गहराई से बैठा हुआ है एक ओर वे यह मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है तो दूसरी ओर उनके मन में धर्म की वह व्याख्या थी कि जिसमें यह कहा गया है कि बड़ा भाई तो पिता के तुल्य है जिस तरह से पिता की सेवा करना पिता के आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है धर्म है इसी प्रकार से बड़े भाई को भी सम्मान दिया जाना चाहिए तो इस तरह से एक और वे यह जानते हुए भी यह देखते हुए भी कि रावण के द्वारा जो कुछ हो रहा है या वह रावण जो कुछ कर रहा है वह उचित नहीं है किंतु रावण के प्रति उनके मन में एक और वही धर्म और कर्तव्य बुद्धि है कि ये मेरे बड़े भाई हैं पिता तुल्य हैं और उनके प्रति आदर और आज्ञाकारिता मेरा धर्म कर्तव्य है दूसरी ओर कुछ मनोवैज्ञानिक दुर्बलताएं भी है ममता भी है और साथ साथ धर्म को लेकर एक भ्रांत धारणा भी है इस अंतर्द्वंद्व के कारण वे रावण के कार्यों को अनदेखा करते रहते हैं वस्तुतः यह केवल विभीषण का ही सत्य नहीं है हमारे आपके जीवन का भी सत्य यही है ठीक वही स्थिति जो विभीषण के जीवन में है हमारे जीवन में भी है एक और जिसे गोस्वामी जी प्रवित्ति के रूप में देखते हैं वे कहते हैं सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग विनय पत्रिका यह जो लंका दुर्ग है यह प्रवृत्ति है जो स्वर्णमय है इसका अर्थ है कि जीवन प्रवृत्ति में है प्रलोभनों से चारों ओर से घिरा हुआ है वह देहात्म बुद्धि से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है यह समस्या केवल विभीषण की नहीं प्रत्येक व्यक्ति की है प्रत्येक जीव की है इस समस्या का समाधान कैसे हो बुद्ध से हम जिसे सत्य समझते हैं पहले तो वह सत्य होना चाहिए अगर बुद्धि में कोई भ्रांति उत्पन्न हो गई हो तो उस भ्रांति का निवारण भी परम आवश्यक है विभीषण विभीषण की समस्या पर यदि हम दृष्टि डालें तो समस्या यही है कि वे पूर्व जन्म में धर्म रुचि थे उस समय प्रताप भानु राजा के कल्याण की वृत्ति उनके मन में थी प्रताप भानु के चरित्र में जहाँ पर धर्म रुचि का वर्णन किया गया है वहाँ पर वह वाक्य कहा गया है वे राजा के हित के लिए उसे निरंतर नीति की शिक्षा देते रहते थे इसका अभिप्राय है कि उन्होंने यह मान लिया कि मैं इनका मंत्री हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनका हित करूँ भले ही प्रताप भानु में आसुरी वृत्ति आ गई हो पर उससे मुक्त होते हुए भी वे रावण के साथ ही लंका में जन्म लेते हैं यहाँ पर एक सूत्र बड़ा सांकेतिक है रावण और विभीषण दोनों भाई तो हैं पर दोनों की माताएं अलग अलग हैं। पिता एक ही है पर माताएं अलग अलग हैं। रावण और विभीषण दोनों के पिता तो विसर्वा मुनि हैं पर रावण का जन्म जिस माता से होता है उसके गर्भ से विभीषण का जन्म नहीं हुआ पौराणिक कथाओं में यह संकेत अनेक रूपों में दोहराया गया जैसे दैत्यों और देवताओं के युद्ध की गाथा अनादिकाल से चली आ रही है तो यह प्रश्न किया गया कि देवताओं का जन्म कैसे हुआ और दैत्यों का जन्म कैसे हुआ यहाँ पर भी देवता और दैत्यों के पिता तो एक हैं पर दोनों की माताएं भिन्न भिन्न हैं यहाँ पर भी वही रावण और विभीषण के पिता एक हैं पर उनकी माताएं भिन्न है इसका संकेत क्या है मनुष्य अगर सोचता हो कि वह जो अच्छाई और बुराई है सद्गुण और दुर्गुण है ये प्रारंभ से ही एक दूसरे से भिन्न है तो यह सत्य नहीं है अगर इस दृष्टि से विचार करें कि सारी सृष्टि के मूल में ईश्वर है तो वहाँ भी सूत्र वही है कि जिस ईश्वर के से सारी सृष्टि का जन्म हुआ है उसके मूल में भी जगत पिता तो एक ही हैं। जब यह कहा गया कि देवता और दैत्यों का जन्म हुआ तो उसके मूल में भी कश्यप एक ही है निरुक्त उत्पत्ति में कश्यप का अर्थ किया गया है पश्यपो इति कश्यप जो पश्यप है वह कश्यप है इसका अभिप्राय यह है कि वह ईश्वर है वह चाहे आत्मतत्व का दृष्टा हो मूल में तो एक ही वस्तु है किंतु एक ही ईश्वर से जन्म होने वाले सृष्टि का सृजन होने पर भी व्यक्तियों के आचरण में स्वभाव में जो भिन्नता दिखाई पड़ती है कि कुछ लोगों की पाप में रुचि है और कुछ लोगों की सत्कर्म में रुचि है यह कैसे हुआ देवता और दैत्यों में भिन्नता कैसे आ गई उसको स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र रामचरित मानस में और पुराणों में अनेक कथाओं के माध्यम से दिया गया यह कहा गया कि कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं द्विति और अदिति द्विति के गर्भ से दैत्यों का जन्म होता है और अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म होता है अब उसे यों कह सकते हैं कि ये जो दिति और अदिति है यह मानव व्यक्ति के अंतकरण में रहने वाली उन वृत्तियों की ओर संकेत करते हैं जिसके लिए विभीषण ने रावण से संकेत करते हुए कहा था